वो ऐसा इन्होंने रख दिया तेह ब्राह्मणा दत्शु तो ब्राह्मणों के अंदर किसी में ये साहस नहीं हुआ कि हम इसको ले लें। तथा राजा ने जब घोषणा की उसके बाद में एकदम ही कोई नहीं उठ गया सब चुप हो गए एक सन्नाटा चाह गया एक दूसरे को परखते भी हैं ये देख कौन उठता है मैं उठू नहीं उठू दूसरा कोई उठेगा एक सन्नाटा सा चाह गया वहां पर चुप रह गए सब किसी का साहस नहीं हुआ कि एकदम उठ करके ले लें किसी को निश्चय नहीं न जाने कौन मेरे से ज्यादा हो क्या हो कैसे एक दूसरे को हम अधिक तोल सकते हैं थोड़ा बहुत जानते हैं तो किसी का साहस नहीं हुआ तो जब कुछ देर बीत गई जब किसी ने कोई नहीं उठा तो अतः याचिबल के स्वयं ब्रह्मचारिणम हुआ चमेव स्वेव स्वेव ब्रह्मचारिणम हुआ च तो याचिवल के ने अपने ब्रह्मचारी को कहा निर्देश कर दिया सीधे सीधे एताह सोम्य उदज सामश्रवा इति सामश्रवा उस ब्रह्मचारी का नाम था भले इन गायों को ले जाओ एक तो ये होता है कि व्यक्ति खड़ा हो और बोले कि हाँ मैं ब्रह्मिष्ट हूं सबसे अधिक जानवर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 तब वो ले जाता है एक सम्मानपूर्वक होता है न्यायपूर्वक होता है नहीं तो अन्यायपूर्वक नहीं तो अन्याय के कारण से गलत तरीके से किया गया इसलिए उनको क्रोध आया ये जो क्रोध है उचित है अनुचित है दृष्टि से उचित है और क्रोध का मतलब ये भी नहीं कि क्रोध है तो मतलब हमेशा निंदा ही है क्रोध का मतलब हम हमेशा तो यही लेते हैं कि क्रोध आयानी तो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 तो उस दृष्टि से देखेंगे तो कह गए कि अच्छा ये इतने बड़े बड़े ब्राह्मण आए थे और ये क्रोधी थे ये तो सारे के सारे क्रोधी थे धन के पीछे गायों के पीछे इनको क्रोध आ गया तो धन और गायें मुख्य नहीं यहां अन्याय की एक तरह गलत तरीके से वो उसने प्रारंभ कर दिया इसलिए क्रोध क्रोध आ गया क्रोध उन्होंने विरोध व्यक्त किया ये कैसे तो तेह ब्राह्मणाश्युक्रोदू कथम नो ब्रह्मिष्टो ब्रुवीता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 अश्वल वो विद्यमान था यज्ञ कर रहे थे एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे बहुत दक्षिणा थी और यज्ञ के ऋत्विक पहले से निश्चित किए हुए होते हैं तो होता के रूप में अश्वल को नियुक्त किया हुआ था होता ऋग्वेदी होता, होता है चारों वेदों के जो अलग अलग होते हैं उसमें अभी आगे भी नाम आएंगे तो तो जो ऋग्वेदी होता है वो होता कहलाता है वहां पर तो अश्वल था तो वो थे तो सह एनम पप्रछ उन्होंने पूछा तुम नु खल नो याज्ञ बल के ब्रह्मिष्ठो असि तो तुम पूछा इसका मतलब है किम हम यहां पर अपने आप लगा लेंगे किम त्व खलो खलू नो याज्ञ बल के हे याज्ञवल क्या हम सब में तुम सबसे अधिक ज्ञानी हो तो के ने कहा सह वाच यजवल के ने कहा यजवल के तो बहुत विनम्र थे बोले नमो वयम ब्रह्मिष्ठा ये कुरहा जो हमारे में सबसे अधिक जानिए उसको हम नमन करते हैं यजवल के बोल रहे इस सभा में जो भी सबसे अधिक जानिए उनको हम नमन करते हैं अर्थात मैं ये, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सबसे अधिक ज्ञानी हूं गायें तो ले ली लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सबसे अधिक जानी हूं जब अश्वल ने पूछा कि क्या तुम सबसे बड़े जानी हो बोले हमारे बीच में जो सबसे अधिक जानी है मैं उसको नमन करता हूँ समर्पण कर दिया यानी ये नहीं कह रहे कि मैं सबसे अधिक जानी हूं ऐसा नहीं कहा मैं सबसे अधिक जानी को नमन करता हूं कहा गो काबा एव वह हम तो गायों की कामना वाले है हमारे को तो गाय चाहिए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 होता अश्वल तो होता आश्वल ने फिर उनसे पूछना प्रारंभ किया क्योंकि ये तो बड़ी विनम्र भाषा में कहा गया है कि भाई आप में से जो भी सबसे अधिक जानी है मैं उनको नमन करता हूं हमारे को तो गाय चाहिए अब ये कहते हैं कि हाँ मैं सबसे अधिक जानी हूं तो लोग कहते हैं अहंकारी है बहुत अपने को बड़ा मानता है तो शिष्ट भाषा में ये कथा ने अब चूंकि प्रसंग था गायों को ले जाने के लिए कह दिया तो परोक्ष रूप से तो यही आएगा सब यही समझेंगे कि अपने आप को सबसे अधिक जानी समझता है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 तो सर्व मृत्युना ना सब मृत्यु से व्याप्त है घिरा हुआ है कोई भी बचा हुआ नहीं है मृत्यु से जो दृश्य है जो हमारे को दिखाई देता है इस सारा का सारा सर्व मृत्युना अभिपन्नम सब कुछ मृत्यु से युक्त है मृत्यु उनके साथ ही लगी हुई है तो बोले के न यजमानों मृत्यो आपतिम अतिमुच्चते जो यज्ञ होता है तो इसमें ऐसी क्या चीज है जिससे यजमान मृत्यु से छूट जाता है मृत्यु से परे चल जाता है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 उसके द्वारा होता नाम के रित्विक के द्वारा ये अश्वल भी होता ही था ऋग्वेद ही था ये ऋग्वेद की दृष्टि से तो होता ऋत्विजा होत्रा ऋत्विजा होता नाम का जो रित्विक है उसके द्वारा ये यजमान मृत्यु के चुंगल से छूट जाता है होत्रा ऋत्विजा आगे कहा अग्निना अग्नि के द्वारा और आगे कहा वाचा वाणी के द्वारा वाक के द्वारा तीन चीजें गई यहां पर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 उस व्यक्ति से हटा करके इंद्रिय के ऊपर ले लिया वागवी वाग वाग यज्ञ होता तो यहां पर होता को ऋत्विक के रूप में कहा और साथ में वाणी को भी ले लिया वागवी वाग वाग वाग यज्ञ होता ये वाणी ही यज्ञ की होता है तथ या इम वाक सो अयम अग्नि तो ये जो वाणी है जो यहां शरीर में वाणी है ऐसे ही सृष्टि के अंदर ब्रह्मांड के अंदर अग्नि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 और वह अग्नि वही होता है अग्नि को भी फिर होता कह दिया स होता स मुक्ति वह मुक्ति है सा अति मुक्ति वही अति मुक्ति है ये वाणी मुक्ति है ये अग्नि मुक्ति है अर्थात ये मुक्ति के साधन है मुक्ति का मतलब यहां पर है मुक्ति के साधन वो कारण कार्य में अभेद मानते हुए कथन कर दिया जाता है शंकराचार्य जी ने इसकी ऐसी व्याख्या की है तो मुक्ति अर्थात मुक्ति साधना अतिमुक्ति अतिमुक्ति साधना अति मुक्ति का मुक्ति का साधन बनते हैं तो यजमान जो यजन करता है श्रेष्ठ कार्य करता है परोपकार करता है तो होता उसका ऋक्तिक होता है जो उसको मृत्यु से हानि से बचाता है तब तो एक दृष्टि से ये होता ऋग्वेदी होता है ऋग्वेदी ब्राह्मण होता है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 ज्ञान किनको प्राप्त हुआ था अग्नि ऋषि को उस दृष्टि से संबंध यू आंशिक रूप से हम जोड़ सकते हैं अवेद में भी आता है मुखाद अग्नि राज मुख से अग्नि की उत्पत्ति होती है यानी मुख और अग्नि का संबंध मानते हुए ये कथन करते हैं और ऐतरे ब्राह्मण में भी पीछे आया है ऐतरे उपनिषद में अग्निर्वाग भूतवा मुखम प्राविशत अग्नि वाणी बनकर के मुख में प्रविष्ट हो गई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 जिधर तो मृत्यु की चर्चा की थी अब यहां दिन और रात ये जो काल है काल का एक प्रकार है आगे भी बताएंगे तो ये सब कुछ दिन और रात से व्याप्त है दिन और रात से कोई बचा हुआ नहीं सर्व अहोरात्र अभिपन्नम सब कुछ दिन और रात से युक्त है के नजमानों अहोरात्रो आप अतिमुचते वो तो कौन सी चीज है जिससे यजमान दिन और रात से मुक्त हो जाता है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 सर्वां पक्ष, पूर्व अपर पक्षाभ्याम अभिपन्नम सब कुछ पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष से युक्त है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से युक्त है अब प्रश्न कर रहे हैं कि इन यजमान पूर्व पक्ष अपर इति आप यजमान शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से कैसे छूट पाता है इससे छुटकारा कैसे है उसका? यजबल के दे उत्तर देते हैं उदगात्र वायुना प्राणेना उद्गात्रा नाम के उद्गाता नाम के ऋत्विक के द्वारा उदगात्रा ये का होता है उद्गाता साम का गायन करता है साव्वेद का विद्वान होता है तो उस ऋत्विक के द्वारा फिर ब्रह्मांड की दृष्टि से कहा वायुना और शरीर की दृष्टि से कहा प्राणेना प्राण के द्वारा प्राण वायु और उदगाता के द्वारा प्राण क्या है तो प्राणो वही यज्ञ से उदगाता ये प्राण ही तो यज्ञ का उदगाता है तो यज्ञ में जैसे उदगाता है ऐसे हमारे शरीर के अंदर प्राण है तद अयम प्राणा सवायु और जो ये प्राण है वही वायु है तो हमारे शरीर में जो प्राण आता है वो भी वायु रूप होता है और इधर ब्रह्मांड में वायु है स उद्गाता और ये वायु है वही उदगाता है स मुक्ति सात मुक्ति इससे मुक्ति अतिमुक्ति होगी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 जैसे चंद्रमा से सम, चंद्रमा से समुद्र में ज्वार भटा आता है ऐसे मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है इत्यादि बहुत सी चीजें कही जाती हैं, लेकिन फिर भी ये विचारने की बात है कि ये शब्द आपस में जोड़े हुए वहां भी आते हैं यहां भी आते हैं बहुत जगह मिले हुए हैं तो कैसे इसको प्राप्त करता है ब्रह्मा नाम के ॠतुज के द्वारा मन के द्वारा और चंद्रमा के द्वारा आगे कहते हैं मनोवैय ब्रह्मा उसी शैली में कहा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 अब ये जो यहां पर वर्णन आ रहा है इससे ही प्रतीत हो रहा है कि वो नियम भी यहां पर लगाने यत पिंडे तत ब्रह्मांड यत ब्रह्मांडे है पिंडे, तो यज्ञ प्रतीक है सृष्टि का वो अपनी जगह पे फिर संगति है उसकी व्याख्या भी हो सकती है और लेकिन ये हमारे इस पिंड के साथ भी जुड़ा हुआ है पिंड के भी प्रतीकों को वहां पर प्रस्तुत किया गया है ये भी हम इसके साथ में देख सकते हैं ये एक अलग द्वार यहां पर खुला हुआ है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 कथि भी अयम अग्नि होता अस्विन यज्ञ करीष्यति होता ये फिर वही ऋग्वेदी आ गया तो बोले इसी यज्ञ में कथि भी अयम अग्नि ये जो यज्ञ हो रहा है कथि अयम अद्य ऋग्भी हाँ अग्नि भी नहीं ऋग्भी कथि भी अयम अद्य ऋग्भिर होता अस्विन यज्ञ करिष्यति होता इस यज्ञ में कितनी ऋचाओं के द्वारा इसे करेगा आज इसको कितनी ऋचाओं के द्वारा करेगा ये जो चलने वाला है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 नहीं तो कई बार फिर व्यक्ति यू सोचने लगता है कि भाई भोजन के लिए मैंने बुलाया है तो भोजन करवाया अब तो भोजन में जितना भी द्रव्य लगा अच्छे से अच्छा भी कराया मान लो सौ दो सौ रूपये लग गए पांच सौ रुपये लग गए कुछ जितना भी है अब खाएगा तो कितना व्यक्ति तो वो देवता केवल खाने के लिए नहीं आते वो देवता का आने जाने का समय कितना लगा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 कर्नाटक में और फिर उस, उसी तरह से देंगे करेंगे पूरा उस तरह का एक जाता है। तो ये कौन सी तीन प्रकार की है तो कहा और संसा तृतीय आगे किम किमताभिर जयती उनसे किसको जीतता है वो ये सब तीनों को करते जय क्या कहता है प्राप्ति क्या होती है उसको बताइए तो पीछे जो यहां पर इन्होंने कहा था छठे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 कति अयम अद्य अध्वर्यु अस्मिन यज्ञ आहुतिर होश्यती इति तो पीछे होता का कहा अब ये ऋत्विक दूसरा ले लिया का वहाँ पर आहुतियां देता है कर्म करता है अधिकांश कर्म अधर्य करता है आहुति आदि देना तो बोले आज इस यज्जे में अध्वर्यु कितनी आहुतियां देगा तो यजवल के ने तीसरा ये वो सब इस सब कर्मकांड को जानते थे यजबल के उत्तर देते गए तो बोले तीन कथमास्ता तो तिस वो तीन आहुतियां कौन सी है तो उत्तर दिया या हुता उज्ज्वलंती जो हुत की भी यानी उसमें अग्नि के अंदर दी गई उज्ज्वलंती खूब तेजी से जलती हैं या हुता अति दूसरी है जो हुत की भी ध्वनि करती हैं आवाज करती हैं ऐसी आहुति दूसरी और या हुता अतिशेरते जो आहुति देने के बाद में नीचे सोती है नीचे यज्ञ में यज्ञ कुंड में नीचे वहां पर फैल जाती है स्थिर रहती है ये तीसरी अधिशेरते तो अति नेंदनते और अधिशेरते तीन तरह का उन्होंने तो कहा किम ताभी जयती थी इनसे किसको जीत लेता है क्या प्राप्ति होती है तो उत्तर दे रहे हैं यजबल के या होता उज्ज्वलंती देवलोकम एवं जयती दीप्यते एव देवलोको तो जो आहूतियां ऊपर की तरफ उठ जाती हैं एकदम से जैसे ही डाला एकदम ऊपर से उठती है ज्वाला की तरह तो उसे देवलोकाम जाती है देवलोक को प्राप्त करता है जीत लेता है दीप्य थे एव ही देवलोक का क्योंकि देवलोक तो प्रदीप्त होता है जान से प्रदीप्त है दीप्त होता है इसलिए यहां दीपन करता है तो देवलोक को जीत लेता है तो यजिम में जब हम कुछ आहुतियां देते हैं तो कुछ ऐसी होती है डालते ही एकदम से जैसे अग्नि बढ़ जाती है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 तो ये वो आहुति होती है जो ऊपर ही ऊपर निकल जाती है एकदम तेजी से वो तो प्रज्वलित हो गई और कुछ उससे कम होती हैं वो एकदम नहीं जल पाती वो कुछ नमी होती है कुछ और होता है वस्तु होती है तो वो कुछ चरचर चरच करती है तो उससे पितृलोक को जीतता है देवलोक सबसे ऊपर होता है फिर पितृलोक होता है तो अति पितृलोक हो तो में आवाज करती है बहुत आवाज करती है तो बोले अतिलोक को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 तो कथमा सा एकाइति अश्वल ने पूछा कौन सी देवता है वो जो जिससे रक्षा करेगा यजवर के कहते हैं मन इति मन ही देवता है मन के द्वारा ही रक्षा होती मन है मन सबसे महत्वपूर्ण है मन एवं इति तो बोले एक ही देवता से क्यों बोले अनंतम वही मन मन तो अनंत है यूं एक ही देवता है लेकिन अनंत है वो उसकी कोई सीमा नहीं है इतनी शक्ति है उसकी इतने विचार और इतनी सब कुछ कर सकता है एक ही से करेगा लेकिन वो भी अनंत की तरह से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 अंदर ही अंदर सोचता रहता है ये ठीक हुआ नहीं हुआ देखता सुनता रहता है ठीक हुआ नहीं हुआ वो चलता रहता है तो मन एक ऐसा देवता हो गया जिसमें सारे देवता आ सकते हैं देवता तो अनंत है उन सब से रक्षित कर देता है ये एक ही देवता को पकड़ता है लेकिन सब आ जाते हैं उसके अंदर इसलिए कहा अनंता विश्व देवा अनंतमेव स तेन लोकम जयती ये यजमान इसके द्वारा मन के द्वारा अनंत लोगों को जीत लेता है औरों से तो एक लोग को जीत रहा था इस से इससे मन का संयोग वहां साथ में है तो वो अनंत लोकों को जीत लेता है अनंत क्षमताओं को प्राप्त कर लेता है एक और प्रश्न कर रहा है अश्वल कि यजवल के यति कति अयम अद्य उद्गाता अस्मिन यज्ञ स्त्रोत्रिया स्तोषियंती इस यज्ञ में आज उद्गाता उद्गाता जो सात का होता है वो कितने स्त्रोत्रों के द्वारा स्तमन करेगा प्रशंसा करेगा स्तुति करेगा कितने के द्वारा करेगा उत्तर दिया तीसरा द्वारा फिर पूछता है अश्वल कतमास्ता इति वो तीन कथमास्ता हैं स्तुतियां तो वही नाम है जो पीछे हमने ऋचाओं के देखे थे शाम में भी उन्ही नामों को कहा तो पुरोनुवाक्या तृतीया पुरोनुवाक्या याज्ञा और शस्या तीन बता दिया तो कथमास्ता या अध्यात्म आध्या, तो ये जो तीन आपने बताईं अध्यात्म में कौन सी तीन है यज्ञ के संदर्भ में तो पुरोनुवाक्या याज्ञ और श्या वहां बता दिया आपने लेकिन इस शरीर में वो तीन कौन सी हैं क्योंकि शरीर में भी एक यज्ञ ही चल रहा है ये भी यज्ञ रूप ही है तो वहां तीन आपने बताई यहां इस शरीर में वो तीन कौन सी है अध्यात्म में आप बताइए तो उत्तर दिया प्राण एव पुरोणु वाक्य तो शरीर में जो प्राण चल रहा है वो एक तरह से पुरानु वाक्य है अपानो याज्ञ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 तो लगे हाँ ये भी सारा जानता है ये भी जानकार है लेकिन प्रश्न तो ऐसे भी किए जा सकते हैं जिसका हमारे को खुद को उत्तर नहीं पता हो परीक्षा करनी है हमें पता है कि हम उलझे हुए हैं और ये स्थिति है तो वो ऐसे प्रश्न भी किए जाते हैं ना मैं नहीं पता है संदेह है और हमने पूछा और उसने उत्तर दे दिया और लगा हाँ ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे तो जिस स्थिति में अश्वल को प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है वो अंश भी यहां हो सकता है यहां तो कुछ खोला नहीं गया है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 खूब साधारण विवाद ऊपस